संबंध ज्ञान ज्ञान तो ये फिर क्यों कहते हैं संबंध ये क्यूँकी ज्ञान के में किसी काल में होगा तो इसलिए समवाय सम्बन्ध में कहना ज्ञान काल में किस से रहेगा से अच्छा और मन का लक्षण कहते हैं सुखादी उपलब्धि साधनम इंद्रियम मन अगर सुखादि नहीं कहेंगे तो सुखादी कहेंगे तो ये इंद्रिय बचाएगा तोलब्धि साधन इंद्रियम कहेंगे तो अन्य इंद्रिय भी उपलब्धि साधन उसमें अतिगति हो जाएगी अच्छा आत्मा का परिमाण क्या हुआ और मन का परमाणु अच्छा छत्तीस पृष्ठ देखिए उसमें न्याय दिन में एक श्लोक दिया है तृतीय पंक्ति में रूपं गंधो रस स्पर्श स्नेह सांसिधिको द्रव बुद्धियादि भाव व चाहिए बुद्धियादि भावनाता शब्दों वैशेषिका गुणा पढ़िए शब्दों माना तो इतने ये गुण ये विशेष गुण माने जाते हैं गुण क्या क्या कितने हैं चौबीस तो बोले चौबीस गुण तो रूप स्प शब्द सुख इच्छा प्रयत्न धर्म संस्कार तो उनमें से इतने गुणों को विशेष गुणों कहा जाता है रूप गंध रस स्पर्श ये चार ये हो गया पृथ्वी जल तेज तेजवायु में आ गया स्नेह सांसिधिक द्रव सांसिधिक्र जो स्वाभाविक रूप से बहता है जल में है और बुद्धि भावना से लेकर के भावना पर्यंत जो आत्मा का विशेष गुण है इनको विशेष गुण कहा जाता है अभी रूप विशेष गुण है नहीं है है, है? रूप विशेष गुण है? है इनको छोड़ के बाकी जो गुण है उनको विशेष गुण नहीं कहा जाता है आगे जहा पाठ चलता है चौवालीस पृष्ठ देखेंगे अच्छा अभी ये द्रव्य का निरूपण पूरा हो गया द्रव्य का लक्षण अभी ये लक्षण विभाग चलता है पहले उद्देश्य प्रकरण हो गया आगे लक्षण प्रकरण और लक्षण में दोष है अथवा नहीं है उसको विचार करना ये परीक्षा जब लक्षण करते हैं साथ में परीक्षा भी करते हैं पदकृत्य दिखा करके वही सब कहते हैं तभी तो द्रव्य के बाद अभी गुण का लक्षण प्रकरण चलेगा चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम तुक्ल नील पीत रक्त हरित कपीश चित्र भेदात सप्त जल तेजो वृत्ति तत्र जले त्र चक्षुर मात्र भास्वशुक्लजसी चक्षुर्मात्रग्राह्यो रूपम् यह हम किसका लक्षण कर रहे हैं रूपम लक्ष्य क्या हो जाएगा रूपम तो उसका लक्षण अंश कितना हुआ गुण तो विशेष्य कौन है गुण और चक्षुर्मात्र ग्राही हो गया विशेषण तो अभी ये रूप ये कहते हैं कि सात प्रकार है तत् तत् तच कहने से रूपम शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र तो ये सात प्रकार के हैं। चित्र चित्र अर्थात तो जिसमें ये अलग अलग रूप भी दिखते हैं किंतु तो वह चित्र रूप एक ही रूप है जैसे कहेंगे कि जहां पीत हरित रक्त इत्यादि मिल करके दिखते हैं, वो तो कहेंगे तो तीन अलग अलग रूप है नए एक लोग कहेंगे नहीं नहीं पदार्थ एक ही है ना तो घटो अगर एक ही है उसमें दिखने वाला रूप एक ही है अब दो कपाल व्यवहार करेंगे एक हो गया नील दूसरा हो गया रक्त तभी तो एक कपालो नील दूसरा कपालो रक्त अभी घट का वर्णन बर, क्या होगा तो घटो तो एक पदार्थ है ना तो इसलिए कहेंगे इसका रूप तो चित्र रूप है चित्र रूप ऐसा मानते हैं भिन्न और कपी सपी भूरे रंग कहते हैं ये जो लाल ना थोड़ा कम लाल जो गाय जैसे होते हैं रंग उसका सप्तविधम सप्तम अर्थात सप्त विधा कश्य रूप से सप्त किम रूपम तो अभी वो रूपम का दूसरा कहते हैं पृथ्वी जल तेजो वृत्ति भूतल और वृत्ति में समास कैसे कहते हैं भूतल इसी प्रकार क्या पृथ्वी जल और वृत्ति तो कैसे समास कहेंगे पृथ्वी हो जाएगा पृथ्वीश्च होगा विसर्ग रहेगा पृथ्वी क्या क्या तो जलं। जलं। इति। प्रतिपद हो गया तेजस तेजस, तेजस का बहुवचन क्या होगा तेजांश सकारांत है ना नपुंस जलस अनुमोह करके शांत मत संयोग से दीर्घ ते होगा तो हो गया पृथ्वी जल तेजा आगे क्या कहेंगे पृथ्वी जल तेजा वृत्तिर पृथ्वी जल तेजा भूतल वृत्ति में कैसा समास कहते हैं पृथ्वी जल तेज भूतल प्रति में कैसा कहते हैं यहाँ कैसे कहेंगे तेजसी तेजस तेजस्वी तेजस्वी का तेजसी का बहुवचन तेजस्व तेजस्वी तेजस्वी तेजस्व अथवा तेजस्वी पृथ्वी जल तेज वृत्ति वृत्ति के आगे विसर्ग कहाँ गया कैसे स्त्रीय वृत्ति हे स्त्रिया हुआ कि विसर्ग कहाँ गया एक किसका जल तेज कौन है ओ ये तो, तो एक किसको कहता है पृथ्वी तेजवृत्ति कौन है रूपो नपुंसक नपुंसक ये है सूत्र सोमर नपुंस का ये सब तो बिल्कुल एकदम मतलब तो लघु का प्रारंभिक चीज है इसे चाहिए अग्न तत्र पृथिव्या सप्तम तत्र अर्थात पृथ्वी जल तेज तीन में रहता है रूप तीन में ही रहेगा पृथ्वी जल तेज में ही रहेगा तत्र अर्थात तेसु मध्य पृथिव्याम सप्तम पृथ्वी सप्तम किम रूपम पृथ्वी में सात प्रकार के रूप है और अभास्वर शुक्लम जले शुक्लम एक रूप है शुक्लम दो प्रकार के है कि भास्वर शुक्ल के अभास्वर शुक्ल अभास्वर शुक्ल प्रकाशक अप्रकाशक अपने को तो प्रकाश करेगा किंतु दूसरों को प्रकाश नहीं कर पाएगा इसको कहते हैं इतर अप्रकाशकत्व अपने का प्रकाश करेगा दूसरों को नहीं करेगा थोड़ा सा भी अगर लाइट है गंगा जी का जल तो दिखेगा किन्तु बिल्कुल बगल में वो स्थल बिल्कुल नहीं दिखेगा अंदर आते। और तेजस ही भास्वर शुक्लम भास्वर शुक्लम अर्था पर प्रकाशकम स्वप्रकाशक तो है पर भी है इसको भास्वर शुक्ल कहेंगे भासुर भासुर इसका, इसका भासुर हो जाएगा इतर हो जाएगा इतर अप्रकाशक दूसरों को प्रकाश नहीं करवाया पदकृत्युक्ल तेजस्वी भाषण शुक्ल रूप है तो वो रूप क्या करेगा तो ये तेज को भी प्रकाश कराएगा और दूसरों को भी प्रकाश कराएगा ठीक है ए पदकृत्य में चक्षुरिति अभी जो लक्षण हुआ चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुण रूपम तो अगर हम गुण नहीं कहेंगे लक्षण क्या हो जाएगा चक्ष मात्र ग्राह्य ये रूप हो जाएगा तो ये कहा जाएगा कहते हैं रूपत्व इत्यादि में जाएगा ये रूपत्व इत्यादि में क्यों जाएगा टीका में देखिए किरणा बली में द्वितीय पंक्ति चक्ष मात्र ग्राह्य तो उपादाने उपादा रूपत्वे अतिव्याप्ति क्योंकि वहा नियम है इंद्रियण या व्यक्तिर्गृहते तदगता जाति तदभावच्च तेनेव व गृह्य जिस इंद्रिय के द्वारा जो व्यक्ति ग्रहण होते हैं व्यक्ति अर्थात पदार्थ तो जो ग्रहण हुआ जैसे यहाँ चक्ष इंद्रिय के द्वारा रूप ग्रहण हुआ तो रूप ग्रहण होने से तदगता जाति तो रूप में रहने वाला जाति कौन होगा तो तो। रूपत्व तो और तदभावच्च रूप का अभाव भी चक्ष इंद्रिय से ग्रहण होगा रूप रूप में रहने वाला जाति और रूप का अभाव वो उसी इंद्रिय से ग्रहण होगा अभाव भी उसी इंद्रिय से ग्रहण होगा अच्छा। आगे मूल में अगर आप गुण पद नहीं कहेंगे लक्षण हो जाएगा चक्षुर मात्र ग्राह्य तो चक्षुर मात्र ग्राह्य अभी रूप भी है रूपत्व तो भी है रूपा भी है तो गुण नहीं कहने से बाकी दोनों में अतिव्याप्ति हो जाएगी इसलिए अभी गुण कहेंगे तो गुण कहने से क्यों रूपाभाव में नहीं जाएगा तो गुण नहीं है तो ये दोनों ही गुण नहीं है रूपत्व रूपाभाव ये गुण नहीं है रूपत्व तो क्या है जाति है रूपा भाव ये अभाव है तो गुण कह से वो दोनों में नहीं जाएगा अच्छा आगे चक्षुर चक्षुरग्राह्य चक्ष ग्राह्य तो खाली गुण कह देंगे रूप का लक्षण करेंगे और कहेंगे गुण गुण रूपम अन्य गुणों में अतिव्याप्ति हो जाएगा रसादी अतिव्याप्ति हो जाएगा अच्छा ठीक है आपको अभी चक्षुरग्राह्य भी कहना पड़ेगा तो चक्षुर चक्षुरग्राह्य गुण रूपम कह दीजिए चक्षु के द्वारा ग्रहण होता है और वो गुण है तो कहीं दो संख्या ये है अथवा इससे ये भिन्न है अथवा ये दीवाल इससे पर है ये सब चक्षुर से ग्रहण हो रहा है तो अगर आप चक्षुर ग्राही वो गुण कहेंगे तो ये संख्या में भी जाएगा पृथक तो, पृथक तो में भी जाएगा और परत्व में जाएगा ये सब में जाएगा लक्षण इसलिए आपको मात्र पदों कहना पड़ेगा चक्षुर मात्र ग्राह्य ये जो पृथक तो है इससे ये पृथक आप चक्षुर इसलिए अब चक्षुर मात्र पद कहेंगे नहीं तो संख्यादी, संख्या संख्या संयोग विभाग परत्व अपरत्व ये जितने सामान्य गुण है उसमें लक्षण चला जाएगा मात्र पद नहीं कहेंगे तो इसलिए मात्र पद क्यूँ कहते हैं संख्यादि वारण करने के लिए अच्छा अभी कहेंगे आप अभी मात्र पद कह दिए अभी लक्षण कितना हो गया गुण तो ये जो प्रभा और भित्ती इसका जो संयोग हो रहा है प्रभावित संयोग को आप किस इंद्रिय से जानेंगे स्पर्श से नहीं पता चलेगा तो चक्षुर मात्र ग्राह्य गुण ये प्रभावित संयोग हुआ इनके स्पर्श से पता नहीं चलेगा तब तो लक्षण कर रहे थे रूप का चक्ष मात्र ग्राह्यो गुण त तो करने से रूप लक्षण कर रहे थे रूप का गया संयोग में अति व्याप्ति हुआ इसको कहते हैं अच्छा ठीक है पूरा पंक्ति देख लेंगे इसलिए क्या कहना पड़ेगा अब जो गुण कहते हैं ये गुण नहीं कह करके विशेष गुण कह दीजिए चक्षुर मात्र ग्राह्य होना चाहिए और विशेष गुण होना चाहिए जो संयोग है वो विशेष गुण नहीं है तो वहाँ रूपम गंधव रस स्पर्श स्नेह सांसिधिको द्रव बुद्धिदि भावनाता शब्दो वैशेषिका गुणा तो छत्तीस पृष्ठा में हो। तो ये जो संयोग है वो विशेष गुण नहीं है अभी हम जब लक्षण कहते हैं चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणों किसका लक्षण कर रहे हैं रूप का किधर चला गया था प्रभावित संयोग में चला गया था तो अभी हम गुण से विशेष गुण कह देंगे प्रभावित संयोग विशेष गुण नहीं है नहीं नहीं होने से अभी विशेष गुण कह देंगे तो और प्रभावित संयोग में नहीं जाएगा नहीं। तो अभी लक्षण कितना हो जाएगा विशेष गुण रूप इस प्रकार हो जाएगा अभी जब आप विशेष गुण कहते हैं ये मातृ पद को क्यूँ कहते संख्यादि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए क्योंकि चक्षुर मात्र नहीं कहेंगे तो चक्षुर ग्राह्य कहने से संख्या चक्षुर ग्राही है उसको वारण करने के लिए मात्र शब्द कहे तो अभी आप इधर विशेष गुण लगाए ये जो संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग ये कोई भी विशेष भी भी गुण नहीं है हम मात्र पद कहे थे संख्यादि में वारण करने के लिए इधर विशेष गुण कहने से संख्या वारण तो हो गए मात्रपद तो हटा दीजिए तो मात्रपद तो हटा देंगे तो क्या हो जाएगा लक्षण विशेष रूपम इस प्रकार हो जाएगा चक्षुर ग्राह्य विशेष गुण रूपम ये हो जाएगा तो चक्षु से ग्रहण हो और विशेष गुण हो अभी उसमें कहा था कि स्नेह सांसिधिक व्रव साधिक द्रव जो जल में रहता है स्वभाव तो वाला नैमित्तिक द्रवत्व तो ये घृत आदि में ते जो सांसिधिक द्रवत्व है वो विशेष गुण है वो चक्ष्य है तो अभी आप मातृपो को हटा दिए चक्ष ग्राह्य विशेष गुण कहे रूप के लिए लक्षण और गया सांसिधिक द्रवत्व में क्यूँकी वो भी चक्ष है जल में जो प्रवाह होता है सांसिधिक द्रवत्व ये चक्षुरग्राह्य है विशेष गुण है गया लक्षण सांसिधिक द्रवत्व होता है वो इसलिए मातृ पद फिर देना पड़ेगा अगर मात्र पद तो दे देंगे तो सांसि द्रवत्व में नहीं जाएगा वो तो चक्ष ग्राह्य भी है और स्पर्श ग्राह्य भी है इसलिए चक्षुर चक्षुर मात्र ग्राह्य विशेष गुण चक्षुर मात्र ग्राह्य विशेष गुण कहने से और सांसिधिक द्रवत्व में नहीं जाएगा क्योंकि चक्षुर ग्राह्य विशेष गुण तो है कि चक्ष मात्र ग्राह्य नहीं हुआ इसलिए सांसिधिक द्रवत्व में नहीं जाएगा ठीक है यहां तक लक्षण हो गया अभी चक्षुर मात्र ग्राह्य होना चाहिए और विशेष गुण होना चाहिए तो ये जो परमाणु में रूप है वो रूप है हमारा लक्ष्य है लक्षणों वहां जाना चाहिए किंतु तो नहीं जाएगा क्योंकि वो विशेष गुण है परमाणु का जो रूप है वो विशेष गुण है तो विशेष हाँ, गुण उसमें है ए, तो लक्षण हो जाएगा किंतु चक्ष मात्र ग्राह्य है क्या इसलिए परमाणु रूप में लक्षण नहीं जाएगा परमाणु रूप लक्ष्य है लक्ष्य है लक्षण नहीं गया क्या दोष हो जाएगा हाँ। अव्याप्ति अव्याप्ति दोष हो गया इसलिए कहेंगे कि जाति घटित तो लक्षण करेंगे जाति घटित तो लक्षण रूपत्व तो जाति कितना होगा एक होगा चक्ष मात्र ग्राह्य जाति चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति कौन होगा रूपत्व चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति तो। तो मान ये रूप होगा तो चक्षुर मात्र ग्राह्य जो जाति हुआ रूपत्व तो जाति वो घट में रहेगा घट रूपों में रहेगा रहे तो ये जो घट रूप में रहा रूपत्व तो जाति ये चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति हुआ ये रूपत्व परमाणु रूपों में भी रहेगा तो परमाणु रूप का लक्षण कर देंगे चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मान परमाणु रूप भी है तो लक्षण गया परमाणु रूप में जाएगा घट रूप में जाएगा सभी रूपों में जाएगा क्योंकि चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति तो रूपों तो एक ही है वो सकल रूपों में रहेगा तो लक्षण कर देंगे चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मान इतना कह देंगे ठीक है रूपों में गया किन्तु ये जो त्रियाणुपो होते हैं जहाँ सूर्य किरण कोई छिद्र में प्रकोष्ठ के अंदर आता है वहां जो छोटे छोटे ये जो धूलिकरण ये उड़ते हैं उसको त्रिअु को कहते हैं तो वो स्पर्श से पता चले या चुर मात्र ग्राह्य है बाकी किसी इंद्रिय से पता नहीं चलेगा तो चक्षुर मात्र ग्राह्य त्रिअु को हुआ और एक सुवर्ण रखा जाएगा रजत रखा जाएगा और कांस्य रखा जाएगा अब चक्षु का व्यवहार नहीं करके किस इंद्रिय से कह देंगे नहीं कह पाएंगे इसलिए चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति त्रियाणुक होगा त्रियाणुक में जो त्रियाणुक रहा वो चक्ष मात्र ग्राह्य होगा क्योंकि त्रियाणु को और मात्र ग्राह्य हुआ और नहीं इंद्रिय से पता नहीं चलेगा सुवर्ण में सुवर्णत्व रहेगा वो चक्ष मात्र ग्राह्य हुआ क्योंकि अन्य से ग्रहण नहीं हुआ अभी आप रूप का लक्षण कर रहे थे और कह रहे थे कि चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मान गुण को अभी नहीं रहे अब कह करते जाति घटित लक्षण कर रहे हैं चक्षुर जाति मान चक्षुर जाति मान रूप है चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मान त्रिवणु को भी हो गया सुवर्ण भी हुआ ये सब में हुआ इसलिए उसको वारंभ करने के लिए गुण पदक बने चक्ष मात्र ग्राह्य जातिमान भी होना चाहिए और गुण भी होना चाहिए ये त्रिअु को सुवर्ण ये सब गुण नहीं है दोनों गुण नहीं है तो गुण कहने से दोनों कट जायेंगे अभी खाली गुण देने से हो जाएगा क्योंकि चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति कहने से ये दोनों में जा रहा है ये दोनों द्रव्य है क्योंकि बाकी जितने गुण है वो सब चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मान कोई गुण नहीं है जो संख्या इत्यादि है उनमें संख्या तो रहेगा चक्षुर किन्मात्र ग्राह्य जाति नहीं है 10 परसेंट पता चल जाए बाकी कोई भी गुण चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मान नहीं है तो वारण हो जाएगा अच्छा, गुण कहे देने से द्रव्य में, में नहीं जाएगा वो द्रव्य में जो त्रिवे और सुवर्ण में नहीं जाएगा पदकृत्य में अभी संख्या मात्र पद देने से संख्या वारण हो गया अर्थात अभी चक्षुर मात्र ग्राह्य गुण इतना इतना लक्षण हो गया आगे यद्यपि प्रभावित संयोग गुण पदेन विशेष गुण से विवक्षणीय तया संयोग ये चक्षुर मात्र ग्राह्य गुण है प्रभावित संयोग चक्ष मात्र ग्राह्य गुण स्पर्श से पता नहीं चलेगा नहीं। तो चक्षुर मात्र ग्राह्य गुण इतना कहने से प्रभावित संयोग में गया वो अतिव्याप्ति वारण करने के लिए गुण पद से क्या कहेंगे विशेष गुण कह देंगे वो संयोग विशेष गुण नहीं है तो विशेष गुण से विवक्षणीयतया अर्थात जो गुण कहा जाता है उसका अर्थ विशेष गुण ऐसा मानना पड़ेगा विवक्षा है कोने से विशेष गुण अगर कह दिए ततयव तो तो संख्या संख्याधि वारण हम संभवती विशेष गुण कह देने से संख्या सामान्य गुण है तो उसमें और जाएगा नहीं तो इसलिए हमको मात्र पद हटा दीजिए फिर क्योंकि विशेष गुण कह दिए ततय तो, तो तो संख्या संभवती इति मातृपम व्यर्थ क्योंकि मातृ पद क्यों दिए थे संख्या करने के लिए अभी संख्यादि का वारण कैसे हो गया विशेष गुण कहने से इसलिए मातृ पदों को हटा दीजिए तो मात्र पदम व्यर्थम <laughs> किंतु यद्यपि मातृपदम व्यर्थम तथापि सांसिधिक द्रवत्व वारणा तद आवश्यक सांसिधिक द्रवत्व आप चक्षुर ग्राह्य विशेष गुण कहने से चक्षुर ग्राह्य विशेष गुण सांसिधिक द्रवत्व है जी। तो उसमें जाएगा विशेष गुण कहने पर भी गया सांसिधिक द्रवत्व इसलिए मात्र कहना पड़ेगा तो सांसिधिक द्रवत्व है वो चक्षुर मात्र ग्राह्य विशेष गुण नहीं है चक्ष ग्राह्य विशेष गुण है कि स्पर्श से भी ग्रहण हो जाता है इसलिए तथापि सांसिधिक द्रवत्व वारणा तद आवश्यक तद कहने से मात्र पद का आवश्यक है सांसिधिक तो। द्रवत्व को वारण करने के लिए यहां तो हुआ तो अभी तक लक्षण क्या हो गया विशेष गुण विशेष गुण चक्षुर मात्र ग्राह्य विशेष गुण तो ये कहने से अभी इसमें मात्र पद क्यों कह रहे हैं संख्या सांस्कृतिक वारण करने के लिए ये विशेष क्यों कहे गुणों के साथ विशेष सा क्यों जोड़े प्रभावित संयोग उसमें क्या था तो गया ठीक है ये प्रथम बार मात्र कहे थे संख्या वारण करने के लिए विशेष गुण कहने से उसी से काम हो गया मातृ पदों को हटा दो कहते हैं हटा नहीं पाएंगे सांस्थित द्रवत्व में जाएगा इसलिए फिर मातृ पद कहना पड़ेगा मातृपद दो, दो के लिए कह रहे हैं पहले किस लिए कहे संख्या, संख्या के लिए वो आवश्यक हुआ था फिर वो आवश्यक हट गया क्यों क्या कहने से विशेष गुण कह से तो ठीक है मात्र हट गया आवश्यक नहीं है फिर मात्र को क्यों लाना पड़ा सांस्कृतिक व्याप्ति हो गया इसलिए फिर मात्र को लाना पड़ा कहेंगे लाने पर भी वस्तु तस्तु परमाणु रूप अव्याप्ति इतना कहने पर भी चक्षुर मात्र ग्राह्यो विशेष गुणों रूपम इतना कहने पर भी परमाणु रूपों में नहीं जाएगा तो वस्तु तस्तु अर्थात यहाँ तक लक्षण होने पर भी यहाँ तक क्या लक्षण हो गया विशेष गुण इति उक्ते अभी ये कहने पर भी मात्र पदम व्यर्थम ए परमाणु रूपे अभ्याप्ति परमाणु रूपे में लक्षण जाएगा नहीं क्यों नहीं जाएगा रूप तो, तो है जाना चाहिए रूप है तो परमाणु रूप हमारा लक्ष्य है जाना चाहिए कितु तो क्यों नहीं जा रहा है अभी हम लक्षण क्या करती है मात्रा मात्रा ये क्यों नहीं जा रहा है परमाणु रूप में तो ये, नहीं। आ, ये चक्षुर मात्र ग्राह्य नहीं।, नहीं हुआ विशेष विशेष तो चक्षुर नहीं हुआ इसलिए अव्याप्ति हो गया इसलिए लक्षण करेंगे चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति महत्व से विभक्षणीयतया अभी चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति कौन हो जाएगा ना आ, ना चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति रूप तो तो होता है तो उसको कहना है अर्थात आप जो चक्षुर मात्र ग्राह्य विशेष गुणों कहते थे ये नहीं चलेगा लक्षण इसलिए आपको कहना पड़ेगा चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मान रूपम इस प्रकार की कहना पड़ेगा तो रूप हो गया चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मान तो रूप हो गया चक्ष मात्र ग्राह्य जाति मान अभी रूप का लक्षण क्या होगा जो रूप में रहेगा जाति मत्व इसलिए कहते हैं चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मत्व ये रूप का लक्षण होगा जाति मान में रहेगा जाति मत्व तो ये हो गया चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मत्व से विभक्षणी तया हो गया तो फिर और विशेष पद हम न तो कहें विशेष पद क्यों हम विशेष गुण पूरा हटा देंगे अभी चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मत्वम ये रूप का लक्षण हो जाएगा विशेष गुणों बिल्कुल जरूरत नहीं जाति घटित हो गया कहते हैं आदि वारणा लक्षण चक्ष मात्र ग्राह्य जाति मान कहने से त्रिवणुको में भी जाएगा सुवर्ण में भी जाएगा इसलिए त्रिवणु का दि आदि कहने से सुवर्ण विशेष पहले दोनों को हटा देंगे हटा देने से इसमें अतिव्याप्ति हो जाएगा इसलिए कहते हैं विशेष पदम न देयम गुण पदम क्यूँ देयम कहते त्रिअुकादि वारणाय गुण पदम तू दे गुण तो देना पड़ेगा अर्थात विशेष गुण पूरा नहीं हटा पाएंगे इसलिए पहले कह दे विशेष पदम न देयम गुण पद क्यों देंगे कहते त्रिअणु का नाय गुण पदम तू दे तू अर्थात विशेष न देयम किंतु गुण तू दे गुण पद तो देना ही पड़ेगा त्रिवणु में जो त्रिवणुकत्व तो जाति रहेगा सुवर्ण में सुवर्णत्व तो जाति ये चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति है त्रियाणुगत्व तो, स्पर्श इंद्रिय से पता नहीं चलेगा त्रिणुक तो, में रहने वाला जिस इंद्रिय से जो द्रव्य ग्रहण होगा जो व्यक्ति ग्रहण होगा उसमें रहने वाला जाति भी उसी इंद्रिय से ग्रहण होगा त्रियाणुक स्पर्श इंद्रिया से ग्रहण नहीं होगा सुवर्ण स्पर्श इंद्रिया से ग्रहण नहीं होगा नहीं होने से उसमें रहने वाला जाति भी उस इंद्रिया से ग्रहण नहीं होगा तो केवल चक्षु से ग्रहण होगा इसलिए चक्षुर मात्र ग्राह्य कहने से सुवर्णत्व त्रिणुक ये जाती हो जाएंगे तदवान सुवर्ण त्रिवणु हो जाएंगे चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मान कहने से सुवर्ण त्रेणु ये भी हो जाएंगे अतिव्याप्ति हो जाएगी इसलिए गुण कहेंगे त्रिवणु आदि आदि कहने से सुवर्ण कहा लिखा है और जो किरणाबोली लिखते हो वो कहा से लाते हैं जो किरणाबोली लिखते हैं कहेंगे वो कहा से लाए <laughs> कहेंगे तो कहेंगे देखिए यहाँ मूल कहने के लिए ये कहे और पूछेंगे कर कहा से लाए <laughs> तो कहेंगे देखिए किरणा बोली में दिया है ना कहें किरणाबोली कार कहाँ से लाए देखे बुद्धि से आया तो इसका अंत कहा से बुद्धि से तो व्याख्यान से आया आगे दिया सप्त तो मूल में दिया ना कपीश चित्र भेदात न तृथिव्या सप्तम दे दिया सप्त विधम आगे कहते हैं रूपमिति रूपम अनुसृथ्वी में सप्तम रूपम इसमें ये जो विचार है ये विचार में कहीं कोई थोड़ा चीज नहीं है केवल संस्कार आ, उसी को आप दो बार सुन लेंगे राज एक बार सुन लेंगे फिर आठ दिन छोड़ के फिर एक बार सुन लेंगे ये संस्कार हो जाए क्या बात है ये देने से संख्या वारण करने के लिए मात्र दिए और देखे देखे हो ना। कैसे देखे देखे वो बात नहीं उनका बात नहीं हमको स्मरण रहना चाहिए आ, तो इसलिए आपको फिर दोबारा इसको सुन लेंगे इसमें स्वयं आप पढ़ेंगे तो विचार हो जाएगा कोई कठिन नहीं है तो पढ़ने से क्या है ना माइंड को थोड़ा अधिक स्ट्रेस होता है अगर देखेंगे स्ट्रेस हुआ तो फिर सुन लेंगे कैसे भी उसका बार बार संस्कार आवृत्ति होना चाहिए आवृत्ति होने से संस्कार हो जाता है फिर आसान पड़ता है नहीं तो क्या है ना जो पद आएगा उस पद को अर्थ खोजने के लिए अगर बुद्धि को कठिनाई पड़ेगा दो वाक्य में बुद्धि थक जाएगी क्योंकि पद सुन करके अर्थ को लाएगा और अर्थ इतना गहराई में है कि आपको अधिक बुद्धि को कठिनाई करना पड़ेगा ला करके बाद में अन्वय करेगा अनुय करके बाक्य अर्थ बनाएगा इधर बुद्धि कितना थक जाएगा जो लोग दस साल संस्कृत सुनते हैं आगे उनको कितना सरल पड़ता है क्यों उनका सब इतना ऊपर हो गया कि बुद्धि को कठिनाई नहीं करना पड़ता है अर्थ खोजने के लिए अंदर जाने जाए तो कठिनाई होने से थक जाएगी थोड़ा में थक जाएगी अनभ्यास विषम विद्या इसलिए कहते हैं सन ग्राह्यो गुणो रस पृथ्वी जल वृत्ति तत्र पृथिव्या षड्विध जले मधुर एवं एव। क्या ग्राहिया समस्या में क्या सूत्र लगा तो स सूत्र से हो जाएगा ग्रह धातु है ना शुभंत है धातु है, दातु है। तो ग्राँगा। ग्राँगा। तो करने से ग्रह को ग्राह्य हो जाएगा शेंगे। शेंगे कैसे हो जाएगा धातु से धातु ना इसलिए कृदंत तो सोचना पड़ेगा रि हलो रणियत हलंत है ग्राही ग्रहण योग्य ये सब लिखना नहीं भर जाएगा किताब ये सब तो स्मरण रहना है तो रसना ग्राह्यो गुण रस रसना के द्वारा ग्रहण होगा स च सह से सरस मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त छंबे निबे और तिक्त मरीच आद तिक्ख तिक्त तीखा कहते हैं ना और कट्टू कड़वा कहते हैं छह प्रकार के पृथ्वी जल जलवृत्ति कैसे विग्रह कहेंगे पृ। पृत्वी पृत्वी जार, जले, जले आगे वृत्ति कश्य इसलिए पृथ्वी जल वृत्ति ही अब से कर रहा तत्र पृथिवीम तत्र त्र से पृथ्वी जल यो दोनों का बीच में पृथ्वी सर्विध क्या अनुसंग करेंगे रस प्रकार के रस जले मधुर एवं और बाकी तेजसी क्योंकि पृथ्वी जल वृत्ति आगे नहीं है तो इसलिए जल में मधुर और पृथ्वी में छह प्रकार की ये हो गया तो गुण पद नहीं कहेंगे तो क्या होगा लक्षण रसनाग्राह्य रसनाग्राह्य रसत्व है जी। रसा भाव वो भी है अगर आप गुणों नहीं कहेंगे तो रसत्व आदि अतिव्याप्ति हो जाएगा रसत्व आदि आदि पद से अभाव तो रसत्वादी आदि से किसको लेंगे अभाव रसाव रूपवाद अतिव्याप्तिय रस रसना खाली कहेंगे गुणो रस रूपादादी में रूपगंध इत्यादि में जाएगा रूप दे दिया तो रसना ग्राह्य कहेंगे त्र अर्थ पृथ्वीजल मध्ये तृथिवीर पृथ्वीजल षड विधि अतः रस अनुर्तते सड़विद रस इस प्रकार के अन्वय करना है जैसे वहां कैसे से हो, जलुग हो क्योंकि उसका पूर्व दिया पृथ्वी जल वृत्ति पृथ्वी जल में रूप रहेगा ऐ रस रहेगा तथा तो वो दोनों का बीच में पृथ्वी एक है तो पृथ्वी में सडविध तयोर तो मध्य या पृथ्वी तस्यां तो पृथ्वी सड इस प्रकार की अन्वय होगा यहाँ के चित्र रस ऐसा नहीं मानते हैं चित्र रूप मानते हैं चित्र रस नहीं मानते हैं अगर आप चित्र रूप नहीं मानेंगे तो घटका ग्रहण नहीं होगा ये कपाल कहेंगे एक कपाल रह गया कृष्ण एक कपाल हुआ रक्त तो अभी जब आप चित्र रूप नहीं मानेंगे तब तो आप कहेंगे नहीं नहीं ये रक्त और कृष्ण है ना रक्त और ये कृष्ण रूप अलग अलग है न? कहेंगे तो ये दोनों फिर दो कपाल है घटक कहा है कहेंगे नहीं नहीं ये घट ही है कहेंगे घटक का रूपो क्या है आप जो रूपो कह रहे हैं ये तो कपाल का रूप घटक का रूपो क्या है और घटक का रूपो नहीं होगा देखेगा तो फिर घट नहीं दिखेगा ग्रहण होने के लिए रूप ग्रहण होना चाहिए रूप रहित का चु ग्रहण नहीं होगा तो इसलिए तो घट का ग्रहण होने के लिए यहाँ चित्र रूप को मानना पड़ेगा नहीं तो घटका ग्रहण नहीं होगा क्योंकि घटका ग्रहण चक्षु से तभी होगा जब घट रूप का ग्रहण होगा तो घट रूप दो नहीं होगा घटका एक रूप होना चाहिए किंतु इसी प्रकार चित्र रसन नहीं मानने से कोई हानि नहीं होगा तो क्यों कहेंगे चित्र रसन नहीं मानने से तो हमको मोदू का ग्रहण नहीं होगा क्योंकि लड्डू का तो स्पर्श इंद्रिया ग्रहण करेगा चक्षु भी ग्रहण करेगा तो इसलिए यहाँ चित्र नहीं मानते हैं यहाँ दिया है आज यहाँ तक द्रव्य में परमाणु परमाणु पर्माम ही रहता है या उसकी दोनों दोनों गुण का, का, उत, का उत, उत्पत्ति होने के द्वितीय क्षण चाहे घटो हो चाहे दीव प्रथम द्वितीय क्षण में गुण के आवा में द्रव्य का साथ रूप नहीं रहने से चक्ष ग्राह्य नहीं होगा स्पर्श से होगा वायु का स्पर्श होता है नहीं नहीं होगा जैसे जिसमें है वो रसनाग्राह्य नहीं हो पाएगा वायु रसना ग्राह्य नहीं होगा क्योंकि उसमें रस नहीं है रस तो अलग अलग चित्र रस नहीं है अलग अलग रसा है ये मधुर है ये पहले वो चॉकलेट मिलता था दो पैसा में पचास साल रुपये की छोटा छोटा मिलता था जो उसमें तीन चार रस रहेगा थोड़ा तीखा भी होगा थोड़ा मीठा भी होगा थोड़ा नमकीन भी होगा तीन चार रस रहते थे हाँ तो, मिलता है पता नहीं है? तो वो तीन चार रसो कहेंगे अलग अलग रसो है चित्र रसो मानने का आवश्यक नहीं चित्र रूप है चित्र रूपो मानते हैं नहीं तो घट का ग्रहण नहीं होगा चित्र रूप नहीं मानने से कोई ग्रहण नहीं होगा ऐसा कोई आपत्ति नहीं है नहीं होने से क्यूँ माने गए ओम शंकर शंकर्यू भगवत